संख्या 25 के बाद नाम प्रसाद शंभुविनाशी साजुव मंगल मंगल राशि सुख सन का दिसे मुनिजोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी नाम प्रसाद नारद जानऊ नाम प्रतापू जग हरि हरि हर प्रिय आपू नाम प्रसादू मु जतक प्रभुकीन प्रसादू भगत शिरोमणि भे प्रहलाद ध्रुव सगला निजेऊ हरिनाम ू कमठाऊ सुर पवन सुत पवन नामू नाम। अपने बस करी राू आप तु अजामिल गजगणिकाऊ त हरि नाम, नाम प्रभाव कहां लगी नाम बड़ाई राम न सकई नाम गुन गाय नाम, <coughs> नाम राम को कलक करू कलिकल्याण निवास जो सुमरत भय भांगते तुलसी तुलसी तुलसी तुलसीदाससी आ रामचंद्र जी सुनुमानजी तो है। भगवान राम के नाम की महिमा तुलसीदास जी ने अनेक प्रकार से बताई अब एक और नए प्रकार से बता रहे हैं और वो ये है कि जो बहुत से व्यक्ति ऐसे होपलेस थे जिनसे कोई आशा संसार में नहीं हो सकती थी कुछ उनका सुधार हो सकता था नाम के बल से वो भी कहां से कहां पहुंच गए एक अवस्था में व्यक्ति देखते, देखते हैं तो कहते हैं कि देखो ये कुछ नहीं कर सकता बिल्कुल बेकार आदमी कुछ नहीं इसमें ऐसी धारणा लेकिन ऐसे ही लोगों में से फिर कुछ जो है वो हो भगवान की कृपा हो नाम का प्रभाव हो कुछ अपने प्रारब्ध कुछ बदले कुछ हो तो उन्हीं में ऐसे ऐसे व्यक्ति भी निकल आते हैं जो जिनका कि नाम अमर हो जाता है जो परमात्मा पद को प्राप्त कर लेते हैं सबसे ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं इसलिए भगवान की इस लीला में संसार में कहा क्या हो रहा है क्या हो सकता है ये कोई जानने वाला नहीं है कोई अपनी कितनी बुद्धि लगाए कि कैसे क्या होता है कौन जानने वाला है भगवान की गति को कैसे कैसे लोगों में परिवर्तन होता है कैसे कैसे कहां से क्या क्या बनते हैं अपनी तुच्छ बुद्धि में व्यक्ति बहुत चतराई करता है बहुत करता है टीका टिप्पणी करता है आलोचना करता है भला बुरा कहता है प्रशंसा निंदा करता है लेकिन रामायण तुलसीदास ने कई बार इस बात को कहा ई बार कहा इस प्रकार से कि देखो कौन कैसा है कहां से कहा पहुंच जाएगा क्या कहा जा सकता है और कौन किस ऊंचाई पर गिरेगा तो कहा गिरेगा पहुंच जाएगा ये भी नहीं कहा जा सकता इसलिए जो है कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि लगाकर इसको टिप्पणी करे कहे ऐसा नहीं ऐसा है तो क्या आप सकता है इसका कुछ नहीं नाम की महिमा देखो बताते हैं कहते हैं। यहाँ से के नाम प्रसाद शंभु अविनाशी अब यहाँ से शंकर जी से प्रश्न करते शंकर जी का नाम कई बार लिया गया तुलसी राष ने कई प्रसंग में जब नाम की महिमा बताई तब तो उसमें शंकर जी का नाम लेते हैं कई बार से क्योंकि तो भगवान शंकर जी राम का नाम तो लेते ही रहते हैं और उनके लेते रहने के पीछे कई प्रयोजन हैं उनके तो अलग अलग प्रसंग में उनका सबका नाम लेते बार बार बोलते रहते हैं कैसे तो नाम प्रसाद संभव अविनाशी शंकर जी है नाम के प्रसाद से ही अविनाशी हो गए अब ये कथा अविनाशी की प्राणों में शिव प्राण में कथा है और तो शंकर जी को अविनाशी कहा जाता है तो अविनाशी कैसे शंकर जी हो गए भगवान राम नाम की महिमा के कारण से हो गए ये तुलसी राशि की अपनी तरफ की बात नहीं है कि पुराण में जैसा शब्द है वैसे शब्द सा अनुवाद है प्राणों में शिव प्राण में यही कहा गया कि शंकर जी अविनाशी नाम के हैं वैसे बोल दिया मंगल राशि और दूसरी बात यह अमंगल की राशि अमंगल अमंगल, तो अमंगल अमंगल का तो बनाए हुए हैं माने जो सहन उनका है लेकिन है मंगल की राशि ऊपर <coughs> से तो बिल्कुल अमंगल लेकिन भीतर से मंगल मंगल भरा सब उत में मंगल में है अब देखो ये स्थिति ऐसी भी हो सकती है जैसे भगवान शंकर जी की है ऐसे बहुत बार संसार में ऐसे भी होता है और इसको ध्यान भी देना चाहिए इस बात के ऊपर केवल ऊपरी वेश से देख करके कोई व्यक्ति किसी को मान ले के ऐसा है उसको व्यवहार को देख करके उसके वाणी व्यवहार को देख करके वस्त्रों को देख करके कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को भला मान ले ऐसे नहीं होता उसके भीतर बुराई भी हो सकती है और भीतर से भलाई भरी हो तो ऊपर से ऐसा भी लग सकता है कि कुछ व्यक्ति नहीं बिल्कुल बेकार का आदमी पागल है ऐसा भी लग सकता है लेकिन उसके भीतर कितनी भलाइया भरी हुई है कुछ कहना नहीं ये भी है शंकर जी जो है भगवान काम का नाम जपते रहते हैं जपने के कारण से स्वयं अविनाशी हैं मंगल की राशि है सब प्रकार से आनंद में है मृ मंगल की राशि है और अन्य लोगों को काशी मरने वालों को लोगों को कान में भगवान राम का मंत्र दे करके मुक्त कर देने भी सामर्थ रखने वाले भी हैं ये सब उनमें है ये लेकिन ऊपर से उनका वेश कैसा है शरीर में भस्म लगाए हुए शमशान की शोभी भस्म ऐसी नहीं कि कोई पवित्र लकड़ी की कहीं यज्ञ हुई हो उसकी भस्म लगाए हुए शमशान की जहाँ पे मुर्दे जलाये जाते हों तो मुर्दों की राख लेकर के शरीर लगाए हुए मुर्दे शमशान घाट में, में जाकर के कोई ऐसे ही जाकर के घूम करके, करके चक्कर लगाए तो नहाना पड़े शुद्ध होना पड़े और जो शरीर में शमशान की राख लपेटे हुए उसको क्या कहना उसको रही है उसको तो अपवित्र है ही ऐसे संकट और सर्क लपेटे हुए गिटाए धारण किए हुए बाघांबर पहने हुए ये सब उनके अमंगल वास और बाघ भी पहने का बाघम्बर पहने का नदी पहने हो ये सब नंग धड़ंग हो तो ये भी सब अमंगल की रूप है सब नाना नाना प्रकार तो ये सब रूप शंकर जी के जो है ये है अमंगल रूप हैं लेकिन फिर भी वो हो मंगल की राशि है अब इसको अपने व्यावहारिक जीवन में देखें ध्यान दें तो शंकर जी के लिए जो ये बात कही गई वैसे ये भी है कि जितने आध्यात्मिक पुरुष हैं संत हैं महात्मा हैं वे लोग फिर बाही अपने पहनावा और बाहरी रूपरेखा के ऊपर ध्यान तो नहीं देते ऐसे अब भी देखते हैं और प्राचीन काल में भी जो इतिहास जितना प्राणों इत्यादि कथा आती है उनमें भी इसी प्रकार की आती है जैसे शंकर जी के आगे नाम लेते हैं सुख संकाद्य का तो देखते हैं सुखदेव भी नंगे रहते हैं संकाद्य ये भी नंगे रहते हैं ये नग्न रहने वाले हैं अब जो नंगे रहेगा वो कितना कल्याणकारी मंगलकारी कितना अच्छा लगेगा हा? तो ये सिर्फ इस प्रकार के रहने वाले ये लोग लेकिन ये चूंकि नंगे रहने वाले हैं इनके पास एक ढेला नहीं है कोई इनके पास मकान नहीं है कोई इनके पास प्रॉपर्टी नहीं है लेकिन ये पूजनी किस बात से है इनका नाम क्यों दिया जाता है वास्तविक मूल्य जो जीवन के हैं वो तो आध्यात्मिक मूल्य है अगर वो है तो सारी संपत्ति उसके पास है अगर आध्यात्मिक मूल्य नहीं है तो भौतिक संपत्ति एक नहीं हजार हो करोड़ों हो अगणित हो कोई भी कीमत नहीं उसकी बैठ इसलिए बार बार दृष्टि अपने शास्त्रों की ये है कि व्यक्ति के अंदर जो इंट्रेंसिक वैल्यू है उसकी वो उसकी आध्यात्मिक चेतना है वो जागृत होनी चाहिए उसी से व्यक्ति का मूल्य है स्वयं अपने आप में मूल्य है और ऐसे ही व्यक्ति से समाज का भी मूल्य हित है जब व्यक्ति अपने आप अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति जागृत करेगा तो स्वयं मधुमंगल में रहेगा ही प्रसन्न रहेगा आनंद जीवन होगा निर्भय निश्चिंत रहेगा तेजस्वी बनेगा और साथ साथ वो ऐसा व्यक्ति जिस समाज में रहेगा वो समाज भी उससे प्रभावित होगा बिना प्रभावित हुए रह नहीं सकता उसके ऊपर भी प्रभाव उसका पड़ेगा तो ये शास्त्र बराबर कहते रहते हैं, ये ध्यान देना चाहिए लेकिन अगर शास्त्रों को नहीं देखते सत्संग नहीं करते संतों के पास नहीं बैठते उनकी महिमा को नहीं बैठ देखते तो संसार में अपने भौतिक जीवन में तो जो मूल्य हैं वे तो दूसरे प्रकार के हैं अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचारी दुराचारी भी है चोर करके चमारी करके भी उसने अगर भारी मकान बनवा लिया कोठी बना ली तो लोग प्रशंसा करेंगे और कहेंगे कि जमाना तो आजकल ऐसा ही है बिना इसके होता नहीं लेकिन उसने किया खूब। बड़ा जीवन उसका सफल हो बड़ी प्रशंसा करेंगे उसकी शास्त्र कहते हैं कि देखो ये दृष्टि खटानी चाहिए इस प्रकार की प्रशंसा करना इस प्रकार की मान्यता देना ये जो है व्यक्ति के लिए हानिकारक है और समाज के लिए भी हानिकारक है सावधान रहें उधर से इसलिए जो है ये आध्यात्मिक मूल्यों को ध्यान दे चाहे ऊपर से व्यक्ति कुछ न दिखाई दे। तो मंगल मंगल राशि भगवान शंकर जी हैं ऐसे ही करके आगे देखते हैं सुख संका सिद्ध मुनि योगी सुख संका जो वो भी नाम के जब से ही ये सिद्ध भी हो गए मुन भी हो गए योगी भी हो गए <coughs> ये सब लोग हैं अब देखो कि ये जैसे सुखदेव मुनि कहलाते हैं तो मुनि के हो गए नाम जब से ही हो गए यहाँ नाम जब का तात्पर्य ये भी है कि ऐसा नहीं कि उन्होंने और कोई प्रकार की साधना और कुछ नहीं था केवल नाम ही जपते थे सुखदेव ने भागवत सुनाई भगवान की स्थिति वंदना गाते थे भगवान का नाम का स्मरण करते थे तो ये सब नाम जब का अंतर्गत आ जाता है नाम जब के माने परमात्मा की उपासना चाहे ध्यान करो चाहे भगवान की गुण गाथा सुनाओ भगवान के चरित्रों की कथा सुनाते हैं तो भी नाम जब है नाम जब का एक प्रकार है नाम जब कई प्रकार के हैं उनमें से भगवान की गाथा सुनाना भी एक एक प्रकार है रामचरित मानस को भी तुलसीदास क्या कहते हैं हम तुलसीदास कहते हैं भगवान की कथा क्यों सुना रहे हैं यही माँ रघुपत नाम उदारा इस रामकथा इसमें रामकथा में भगवान का श्रेष्ठ नाम इसमें कथा में है इसलिए कथा सुना रहे हैं तो कथा सुना रहे हैं कि भगवान का श्रेष्ठ नाम ले रहे हैं ये कहना उनका इसलिए जो ये शुभदेव मनि भागवत सुना रहे हैं तो इसके माने भगवान का नाम ही ले रहे हैं जो कथा सुना रहे हैं और सुन रहे हैं भगवान का नाम ले रहे हैं कथा कोई सुन रहा है तो भी भगवान का नाम ले रहा है कथा सुना रहा है तो भी भगवान का नाम ले रहा है ऐसे थोड़ा नाम के संबंध में व्यापक बुद्धि भी रखनी चाहिए इनके उदाहरण से सुखदेव के सन से ये भी सभी है तो कहते हैं ये लोग जो हैं मुनु हो गए और सिद्ध हो गए योगी हो गए सिद्ध शब्द का अगर हम वही अर्थ ले लें जैसे गीता में प्राय लिया गया है तो ये शब्द जो है इनके जो हैं चित्त शांत हो गए संतुलित हो गए ये सिद्धावस्था है अपने मन के ऊपर संयम हो गया बुद्धि एकाग्र हो गई परमात्मा में अभिमुख हो गई ये बात अगर आंतरिक हो गई तो व्यक्ति सिद्ध हो गया तो ऐसी सिद्धावस्था भी नाम जब से इन सबको आ गई और ये लोग योगी भी हो गए योगी के माना ये भक्ति योगी हो गए ज्ञानी योगी हो गए परमात्मा के साथ इनका संबंध हो गया परमात्मा भाव में स्थित हो गए ये भी इनका ये इसलिए कहते हैं कि ये सब इनको जो है ये ये तीनों बातें जो है इनको जो प्राप्त हो गई ये सब भगवान के नाम के बल से हो गई और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी और ये लोग भगवान के नाम के ही प्रसाद से चौथी बात यह भी हो गई कि ब्रह्म सुख के भोगी हो गए मैंने इनको ब्रह्मानंद प्राप्त है सबको ये सुखदेव इनको भी ब्रह्मानंद प्राप्त है तो ब्रह्मानंद कैसे प्राप्त है इनको कहते नाम जब से प्राप्त है भगवान की कथा से उनके नाम जब से ब्रह्म के आनंद में मगन रहने वाले अब किसी व्यक्ति को नाम जपने में भी मन न लगे कथा सुनने में भी मन न लगे कथा सुनाने में भी मन न भगवान का स्मरण करने में मन न तो फिर इसके माने हैं कि पाप धीरे और क्या अनेक जन्मों ने पाप धीर रखे हैं व्यक्ति के तो उसको संसार में इस प्रकार से दवाए हुए डुब हुए गर्दनुष्टी और उसको कहीं इंटरेस्ट ही नहीं किसी बात में सबसे अध्यात्म ये कहते हैं किसी न किसी प्रकार से परमात्मा का स्मरण इस प्रकार से होना चाहिए <coughs> तो इनको ब्रह्म सुख भोगी भी हो गए अंत में परमात्मा भाव को प्राप्त हो गई <coughs> और नारद जाने नाम प्रताप अब देखो आप नारद जी का भी नाम लेते हैं उसके बाद में ये भी नाम पहले भी आ चुके हैं दोबारा फिर भी लेते हैं अब दूसरे प्रकार से लेते हैं अब यहाँ पर ये यह बताते हैं कि ये सब पहले क्या थे बाद में क्या हो गए ये सब बताते हैं। ना, नाम नारद जाने हूँ नाम प्रताप नारद जी नाम के प्रताप को भले प्रकार से जानते हैं तो जग हरिहर हरिप्रिय आपू हर, कहते अब इनकी महिमा नारद जी की ये हो गई कि सारा संसार तो प्रेम करता है भगवान से हरि से <laughs> और हरि प्रेम करते हैं हर से हर प्रेम करते हैं हर से और हरी-हर दोनों प्रेम करते हैं नारद जी से देखो कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए ना नारद जी कौन है तो पता लगता है भागवत से कि पूर्व जन्म में ये एक दासी के पुत्र थे अब किसी दासी पुत्र को कोई व्यक्ति देखे तो क्या अरे ये क्या ये तो बिल्कुल बेकार आदमी है ये तो कुछ नहीं पढ़ा लिखा भी नहीं है और इसका देखो हैबिट भी इस प्रकार की आदतों में ऐसी है ऐसा स्वभाव है ये क्या है बेकार आदमी है बेकार आदमी लेकिन ये कैसे हो गया अब उनको सत्संग प्राप्त हुआ एक बार संत लोग कुछ आ गए उनके गांव में और इनको जो है ये दासी पुत्र को उनकी सेवा करने का अवसर मिला तो उनके साथ में रहा और उनकी आध्यात्मिक भावना भक्ति ज्ञान ये सब उसने देखा उनका तो उसका प्रभाव पड़ा बालक के ऊपर और वहां से उसके हृदय में भक्तिभावना जागृत हो गई और वो भी कहने लगा कि हम भी आपके साथ चलेंगे जहां रहोगे वहां आपकी सेवा करेंगे लेकिन वो लोग उनको साथ नहीं ले गए उसको और ये कहने लगे कि तुम अभी यही अपनी माँ के पास रहो उसकी सेवा करो यही तुम्हारा धर्म है तो हमारे साथ मत भागो लेकिन भगवान का नाम जपते रहना तो तुम्हारा सब उद्धार हो जाएगा तुम जो चाहते हो सब तुम्हें प्राप्त हो जाएगा तो नाम जपने के लिए, लिए कहेगा तो नारद जी नाम जपते रहे उस जीवन में और जबते जबते फिर उनके शब्द है माता का भी मरण हो गया वैराग्य भी आ गया और फिर वो ये भी अपने संत हो गए भगवान का भजन करते रहे इस प्रकार उस जीवन में शरीर छोड़ने के बाद दोबारा फिर वो हो इनको नारद को शरीर प्राप्त हुआ इस प्रकार की भागवती कथा आती है तो नारद ने अपनी करनी जैसे एक जगह तुलसीदास जी कहते हैं नारद नारद इत्यादि और घटी होनी अगस्त इत्यादि में निज मुखन कही निज होनी इन लोगों ने अपने अपने मुख से अपनी होनी कि पहले हम क्या दीनदशा हमारी थी और कैसे हमारी दुर्दशा थी और कहां से कहां विकास करते हुए क्या रूप हमारा हो गया कहाँ पहुंच गए ये सब इस प्रकार से लोगों ने कहा अब किसी को तो वर्तमान ही दिखाई देता है कि वर्तमान नगर कोई व्यक्ति दुराचारी भ्रष्टाचारी गड़बड़ सड़बड़ दिखाई देता है तो उसको देख करके मानते हैं कि सदा ऐसा ही रहने वाला और ऐसा ही है लेकिन 10 वर्ष के बाद उसका क्या रूप होगा 20 वर्ष के बाद उसका क्या रूप होगा अगले जन्म उसका क्या रूप होगा यह व्यक्ति को नहीं दिखाई देता लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति जो है जो दिनहीन व्यक्ति है वो अगर किसी सत्संग को प्राप्त हो गया है भगवान का नाम जप रहा है किसी प्रकार से तो चाहे जितना पतित और हीन हो लेकिन कालांतर में उसका उद्धार अवश्य होगा ये शास्त्र के अनुसार लेकिन जिसको कि भविष्य को देखने की सामर्थ्य नहीं है कार्यकाल संबंध नहीं देख सकता कि वर्तमान काल में अगर कोई व्यक्ति बहुत ही मूर्ख है लेकिन किसी संतों के साथ सहयोग में सभा में सभा में सत्संग को प्राप्त हो गया है उसके बीच में रह रहा है तब उसके भीतर भीतर उसके आंतरिक कौन सी वहां पर उसको भावना प्राप्त हो रही है कैसे उसके, उसके अंदर परिवर्तन हो रहा है तो कोई स्थूल आंखों से थोड़ी दिखाई देगा उसको वो तो उसके भीतर भीतर जो कुछ हो रहा है वो तो प्रगट होते होते जा करके वर्षों के बाद में कुछ प्रकट होकर जाकर के क्या उसका बन गया बाई प्रभाव जो जो लगा रही है तो कहा था, था।, था इसलिए कहते कि नारद जाने नामू जग प्रिय हरिहरि हर प्रिय आपू नारद जी के जीवन की कथा स्वयं विस्तार नहीं करते थोड़ी कथा जो उस प्रकार से है से आप लोग जानते हो तो सुना भी चुके हैं उसी प्रकार की कथा ये तो नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु प्रसाद सरोमण प्रदू प्रहलाद का भी नाम लिया प्रहलाद क्या हो गया नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु प्रहलाद ने भी भगवान का नाम जपा उससे भगवान ने उनके ऊपर कृपा की प्रसाद बन कृपा हो गया और भगत सरोमण भी प्रहलाद भक्तों में से श्रोवण भक्तों में से श्रेष्ठ भक्तों में से प्रहलाद का नाम हो गया और प्रहलाद का जो नाम हो गया वो हो उसके बाद में प्रहलाद की कथा सारी याद कर लो हिरणा कश्यप का पुत्र प्रहलाद तो और फिर उसका पिता का और उनका सबका उनके ऊपर उसके उसके गुरु और कितना ऊपर प्रहलाद के ऊपर अंकुश कि वो भगवान का नाम न लेने पावे उसके हृदय में भक्ति ना आने पावे आध्यात्मिक चेतना उसको न जागृत होने पावे इसके लिए हजार कोशिशें की गई लेकिन उसके अंदर भी नाम जो जबता रहा जपने के कारण से उसका तो अपने हृदय में भक्ति आई गई ज्ञान आई गई जहां वो मौका पाता था तो अपने जो साथी छात्र थे और पढ़ने वाले बच्चे उनको भी वो भगवान की भक्ति सुनाता रहता था ज्ञान सिखाता रहता था तो देखा कि उसके गुरु ने देखा और हेणा कृष्ण ने देखा कहा तो हमारी आसरी संस्कृति का विनाश कर देगा बिल्कुल वो समझता था तो मैंने अपनी आसरी संस्कृति का विकास करके सारे विश्व भर में एक बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है और इसके लिए घूर तो लग गया ये प्रहलाद क्या हो गया हमारी का कर मार डालने के लिए समुद्र से से में फेंक देना पहाड़ से फेंक देना विष दे देना जितने भी उपाय हो सकते थे मारने के सब उसके ऊपर अपनाये गए लेकिन वो प्रहलाद किसी प्रकार से नहीं मरा आखिरकार वो जो है वो उसका पिता जो है वो राणा कश्यप बहुत नाराज हुआ कहा कि तुम जो वो हो ये क्या राम राम नाम क्या लिया करते हो क्या भगवान का नाम लिया करते हो कौन है ये तुम हमारे अलावा भगवान कौन है तब उसने कहा कि भाई भगवान तो है सर्व्यापी है सब जगह भगवान है तुम्हारे होने से कहने से भगवान अपने आप को मान लेने से थोड़े ऐसे कह देने से हो जाएगा चूंकि तुम्हारे हाथ में सारा राज्य है तुम शासक हो राजा हो तो इतने मात्र से तुम भगवान थोड़े हो गए तुम्हारे शरीर में बहुत ताकत है इसके माने तुम भगवान थोड़ा हो गए भगवान होने के लिए तो व्यक्ति को परमात्मा तो परमात्मा को जब तक प्राप्त नहीं करता तब तो तक कैसे कोई भगवान अपने आप को मान लिए तो काज दिखाओ कहा और भगवान हमारे अलावा तो फिर प्रहलाद की ही उसके प्रेरणा से उसकी भावना से प्रहलाद ने कह दिया कि भगवान तो सब जगह इस खम्बे में दिए उसने कहा इस खम्बे में भी कहा इस खम्भे में भी तो उसने मारे गुस्सा के उस खंभे को तोड़ दिया गिरा दिया तो उसमें से निकल आए नृसिंग भगवान उसमें से प्रकट हो गए अब नृसिंग भगवान निकले आए तो जो उसको शाप था नृसिंग उसको हिरणा कश्यप को उसका अभी काल आ गया था मृत्यु आ गई थी तब तो भगवान प्रकट हो गए न मनुष्य और न सिंह न पशु और न मनुष्य दोनों का संयुक्त रूप हो उसको वरदान इस प्रकार का तहत तो मनुष्य मार पावे मैं कोई पशु सिंह आदि मार पावे तो मैंने कहा कि ठीक हम मनुष्य बन करके और सिंह का रूप धारण करके ऐसे आएंगे कि तुम्हारा वरदान जो है बीच में रास्ता निकाल लेंगे, मरे हो तो जो देखो मृत्यु जो है कहीं ना कहीं से द्वार दराज निकाल लेते उसी में से निकले आए वो नृ और उन्होंने उसको उठाया उसने ये भी कहा न मैं पृथ्वी पर मरू मैं आकाश में मरू उन्होंने तो कहा चलो ठीक है उन्होंने उठा करके लेके अपने चांद के ऊपर टांग और वहीं उसको मार दिया न पृथ्वी मारा नाथ आसम ऐसे करके जो है उसको जो है उसकी मार दिया उसको मरा ना एक बात ये जैसे यहां कहते हैं कि भगत श्रोवन में प्रहलादू ये तुलसीदास जी याद दिलाते हैं कि देखो अपने प्राणों और ग्रंथों में जहाँ कहीं भी भारतीय भक्तों का इतिहास प्राचीन काल के भक्तों का इतिहास आता है तो पौराणिक काल के उनमें भक्तों में से चौदह भक्त हो गए हैं उनके श्रेष्ठ भक्तों की उनकी गिनती है उनमें कहीं कहीं उनके नाम भी गिनाए गए हैं प्राणों में <coughs> उन्हीं में प्रहलाद भी नाम आता है ध्रुव का नाम भी आता है अम्बरीश का नाम भी आता है विभीषण का भी नाम आता है अर्जुन का नाम भी आता है ऐसे कई नाम इस प्रकार के हैं <coughs> जो भगवान के श्रोवण भक्तों में से है तो अब ये प्रहलाद भी उन्हीं में से श्रोवण भक्तों में से ये भी हो गया इतना महान भक्त हो गया अब ये सब नाम के बल सही हो गया है। अब यहां पर ये इनका जो प्रहलाद का नाम दिया वो इस कारण से लिया कि पैदा हुआ निशाचर वंश में और हो गया भक्तों में श्रोवण बिल्कुल विपरीत संस्कृति बिल्कुल विपरीत धारणा निशाक्षर वंश पैदा होने के माने जिसे परमात्मा जो बिल्कुल ही परमात्मा के अस्तित्व को ही स्वीकार न करे शंका की तो बातें क्या बिल्कुल निषेध कर देना कोई परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं हो ही नहीं सकता ना है से। इसका नाम आश्री संस्कृति और फिर उसके बाद फिर वो व्यक्ति ऐसे परिवार में पैदा हो और फिर हो जाए परमात्मा का परम भक्त परमात्मा का विश्वास ही नहीं परमात्मा का ज्ञान नहीं हो जाए परमात्मा में प्रीति भी हो जाए जिसका चित्र सदा परमात्मा में ही स्थित रहे ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए ये बिल्कुल विपरीत स्थिति है ऐसी विपरीत स्थिति है इनको प्रहलाद को प्राप्त हो गई नाम जप करके वैसे कोई देखे कि ये जो निशाचर वंश में पैदा होगा वो कहां तक तो उसका आके सुधार होगा ज्यादा से ज्यादा सुधार होगा तो निशाचर से थोड़ा असुर बन जाएगा असुर से ज्यादा से ज्यादा और विकास होगा तो साधारण मनुष्य बन जाएगा बस इससे ज्यादा विकास होगा लेकिन ये विकास के क्रम देखो कहाँ से होता है हो, कहाँ तक पहुंच सकता है ये प्रहलाद के उस उदाहरण से इसलिए आज से अस्सी 100 सौ वर्ष पहले माने जब गांधी जी का बाल्यकाल था इस शताब्दी के प्रारंभ काल में उस समय ध्रुव प्रहलाद हरिश्चंद्र ये तीन चार ऐसे उदाहरण थे जो बच्चों के लिए उनके सामने जो है वो बार बार सामने रखे जाते थे उनके नाटक हुआ करते थे उन्हीं को इनके इनका उनका जो है लोगों को आदर्श सबके सामने बार बार रखा जाता था कि ध्रुव के समान बनो प्रहलाद के समान बनो हरिश्चंद्र के समान बनो ये गांधी जी ने अपने इतिहास में वहाँ लिखा भी कि बचपन में हम इस प्रकार के नाटक देखते रहते थे <coughs> तो ये सब इनके ये ये है प्रहलाद इत्यादि जो है ये है उन्हीं में से भक्तों में ये दिखाया जाता की देखो है कहाँ से निम्न स्तर से है और बढ़ते बढ़ते विकास कहाँ तक हो ये दिखा तब तो भी और ध्रुव सगलानपे ना ध्रुव का भी बात है है ध्रुव ध्रुव जो ये है, पाद के पुत्र धुँग। और एक सौतेला भाई उत्तम अब इनका ये पिता जो है उत्तम से ज्यादा प्रेम रखता था उत्तम की माँ भी जो है इसको झड़कती रहती थी और उत्तम को राजा बनाने के लिए उसे निश्चय कर रखा था ये शब्द साथी तो कथा आप सब जानते हैं उसकी तो आखिरकार जो वो हो ध्रुव की माँ ने कहा कि भाई तुम अगर चाहते हो राज्य को प्राप्त करना पिता का प्रेम प्राप्त करना तो देखो संसार में सब कुछ सलभ है लेकिन भगवान की कृपा से एक यही उपाय और हम क्या कर सकते हैं न तुम्हारे पास कोई ऐसी ताकत है ना हमारे पास कोई ऐसी ताकत है कि युद्ध करके झगड़ा करके लड़ाई करके तुमको राजा बना दिया जाए तुमको प्रिय बन जाओ अपने पिता के ऐसा कोई उपाय नहीं भगवान की कृपा से ही हो सकता है इसलिए भगवान का नाम दो तो ध्रुव ने बस ऐसे ही करेंगे अब वो छोटा सा बालक पाँच सात साल का बालक अब वो जो चला गया में भगवान का नाम जपने के लिए और जब उसके दृढ़ निश्चय को देखा तो नारद जी भी रास्ते में मिल गए और फिर नारद जी ने पूछा भाई तुम कहाँ जाते हो क्या है सब तो उसने बताया कि ऐसा ऐसा करके हम जा रहे हैं भगवान जी का हम तपस्या करेंगे तपस्या करेंगे तब उन्होंने कहा तपस्या करो बहुत तो अच्छी बात है लेकिन भगवान का नाम ऐसे जपो ऐसे जपो तरीका ही तो नारद जी ने एक प्रकार उनके मार्गदर्शक बन गए और साधना करने का तरीका नाराजी ने बता दिया उसको तो ध्रुव उसी प्रकार से जाकर के बन में रह करके तक दिया नाम जपता रहा एक पैर से खड़े हुए नाम जपता रहा दूसरा घुटना मोड़ करके ऊपर रख लिया हाथ जोड़े हुए बराबर निरंतर भगवान का नाम जब करता रहा तो भागवत के अनुसार एक छह महीने में भगवान ने उसके कृपा की और प्रकट हो गया उसके सामने तभी कहते हैं ध्रुव प्रेम नहीं करता मेरा राज्य इस प्रकार से हीन हो गया दूसरे भाई को साथ इस प्रकार को। इस ग्लानि के कारण से उसने ध्रुव में जाकर के वन में तपस्या की भगवान प्रकट हुए ध्रुव को बरदान भी दिया कहा कि देखो तुम जो चाहते वो तुम्हारी बात पूर्ति होगी तो राज्य प्राप्त हो जाएगा पिता तुमको ले जाएंगे तुम चले जाना और तुमको राज्य प्राप्त हो जाएगा तो ऐसे हुआ फिर उधर छह महीने के बीच में तब तक उसकी बुद्धि बदल गई उसके पिता की और उसने देखा कि ध्रुव ज्यादा तपस्वी है इसी को राजा बनाना चाहिए उत्तम को नहीं बनाना चाहिए हम गलती भी थे ऐसे समझ करके फिर ध्रुव को ले गया और फिर ध्रुव को पढ़ाया लिखाया थी बाद में बड़ा भी हुआ उसके बाद में स्वराज सिंहासन में बैठा भी दिया और फिर प्राणों के अनुसार तो कई हजार वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया और राज्य करने के बाद फिर ध्रुव को जब ज्यादा आयु हुई युवा अवस्था समाप्त होने लगी तब ध्रुव को फिर पश्चाताप हुआ कि देखो ये मैंने क्या किया भगवान से इतनी तपस्या की भगवान आ भी गए और दर्शन भी दे दिए तो हमने ये राज़ भी मांगा इस राज़ में क्या रखा हुआ राजी तो हो गए ज्यादा भोग सामग्री भी तो ज्यादा प्राप्त हो गयी शारीरिक सुविधा पद का यही तो एकमात्र प्राप्त हो गया ये तो सब लौकिक है अंतता नाश होने वाले है समाप्त होने वाले है इनमें कुछ नहीं तो ये जब उसकी बुद्धि में समझ में आ गई की हम गलती कर गए जो हमने भगवान से इस प्रकार के राज्य मांगा तो ध्रुव ने फिर अपना राज्य छोड़ दिया अपने पुत्रों आदि को जो और हो गए थे उनको सबको राज्य दे दिया और फिर जाकर के तपस्या की और जब दोबारा तपस्या की तो उसके बाद फिर भगवान की कृपा हुई और अब की बार ध्रुव ने फिर कोई लौकिक इस लोक का परलोक का स्वर्ग का कहीं गंधर्वलोक का कहीं, कहीं कहीं कोई कोई, कोई सुख नहीं मांगा एक भगवान की भक्ति ही चाहिए ध्रुव के लिए कहते हैं कि दूसरी बार ध्रुव ने जब जब किया है ये साधना की है तब ये सगलाम उसके लिए कहना चाहिए ध्रुव सगलान जब तुम हरे तो ध्रुव को ये पश्चाताप हुआ कि हमने भगवान से भी प्रार्थना करके इसे राज्य कहाँ से हमने मानी तो उसको छोड़ छाड़ करके राज्य पर जो है उसे व्यस्त होकर के फिर उन्होंने भगवान को प्राप्त तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ भक्ति प्राप्त हुई और फिर में आकाश में जो ध्रव तारा है वो भी अटल ध्रव तारा है तो ध्रुव सब प्राप्त कर लिया कि तो मैंने वही जो है ध्रुव बन गए आकाश के तारा बन गई और तारे से सब चलते हैं उनकी गतियां हैं और उनकी अपनी अपनी गति का स्पीड अलग अलग है कौन किस मार्ग से चलता है और कितने दिनों में कितना यात्रा करता है लेकिन ध्रुव तारा अपने और अटल है वो कहीं न चले न उसकी कोई यात्रा न कहीं कुछ और तारे उसके चारों घूमते हैं सप्तषि तो उसके चारों घूमते हैं ध्रुव तारा सात तारे जो सप्त के हैं उनका जो है देखते है तो उसके हिसाब से घूमता रहता है और बीच में ध्रुव तो से देखते हैं कि यह ध्रुव को अचल स्थान प्राप्त हो गया तो वैसे तो अचल स्थान को मैंने आकाश में ध्रव तारा हो गया लेकिन तात्पर्य है कि परमात्मा एक अचल वस्तु है नित्य शाश्वत वस्तु है अनाद अनंत है उसको प्राप्त करने के साथ व्यक्ति अचल हो जाता न उसका कहीं जन्म होता न कहीं आना होता न कहीं जाना होता है वो प्राप्त हो गया तो ध्रुव को ग्लानी सहित भगवान का नाम जपते सिद्ध प्राप्त हो गए तो ध्रुव और पायु अचल अनुपम उसने अचल और अनुपम थाम स्थान प्राप्त कर लिया कहते हैं सुमिर पवन सुत पावन नामू अपने बस कराखे रामू अब देखो कहते हैं ये भगवान का नाम बड़ा पवित्र है ये भगवान के नाम की महिमा यहाँ पावन शब्द का प्रयोग करते है इसलिए कि जब भी कैसे करना चाहिए क्या समझ करना चाहिए कई बातें जब के तो संबंध में इसमें सैद्धांतिक इस बातें भी इसमें आ गई जब करने वाला कोई चाहे तो हम कैसे जब करें तो उसको एक बात तो यह है जब की महिमा भी पता होनी चाहिए ये भी मालूम होना चाहिए कि जब भगवान का नाम परम पवित्र है और उसका नाम जपने से हमारे पाप जो है वो छिड़ होते हैं और वो पवित्र करने वाला है पावनम पावना ऐसे करके आता है भगवान का नाम जो दूसरों को पवित्र करने वाले हैं उनको भी ये पवित्र करने वाला है और पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है यह पवित्रों से भी ज्यादा पवित्र है ऐसा भगवान का नाम जो है यह है कि ये कहते हैं कि वही कह पावन नाम सोमेरे पवन से सो हनुमान जी ने ये भगवान का नाम जफा तो हनुमान की हो गई अब हनुमान जी को और ज्यादा ना देखो तो कम से कम देखो एक बानर और बन में रहने वाले ऐसे बानर की कहा क्या गति हो गई क्यों भगवान के भक्त हो गए ज्ञानी महामार्ग्र का नियम हो गए और भगवान के भक्त हो गए शकल गुण निधानम हो गए और अपने बस करी रात के रामी और ऐसी महान पवित भक्ति ऐसे महान भक्त हो गए कि भगवान को भी अपने बस में कर लिया भगवान राम को कहना पड़ा हनुमान जी से हनुमान अब हम तुम तो हम तो तुम्हारे ऋणी हो गए और अब हम तुमको क्या दें हम क्या कर सकते हैं इसके बदले में क्या क्या हमारे हमा, हमारी तो आंखें तुम्हारे सामने नहीं उठती अब बताओ भगवान जिससे इस प्रकार को बोले वो सब उसमें देखेंगे आगे चलकर करके जब भगवान हनुमान जी वहां से लौट के आते हैं लंका से लंका को जलाकर सीता की खबर लेकर के तब भगवान क्या क्या बोलते हैं हनुमान जी से तो उसी से पता चलता है कि भगवान जी अपने आप को हनुमान जी के भी अधीन स्वीकार कर लेते हैं हम तो तुम्हारे अब में तुम्हारे अधीन हो गए हैं। इस प्रकार के कहते कि अपने बस रामू अजाम तो बहुत कहा अजामिल गणिता ये सब नाम है ये जो है ये अब कुष्ट तो नाम पहले तो भगवान शंकर जी का नाम लिए देवकुट में थे उसके बाद में नारद और ये इनके सबके नाम लिए जो कि ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं मानस पुत्र हैं ये भी मुनि लोग हैं नारद आदि सुख संका आदि इनको लिया नाम और उसके बाद में फिर अन्य जो इस प्रकार के हो गए प्रहलाद ध्रुव ये मनुष्य के हैं उनका भी नाम ले लिया लेकिन फिर भी ये बहुत पतित नहीं थे बहुत पतित नहीं थे बहुत पाति नहीं थे अब ऐसे नाम लेते हैं जो उनसे भी निम्न कोटिक व्यक्ति हैं उनमें से अजामिल है उन्हीं में से गज है हाथी और उन्ही में से है गणिका वेश्या, वेशाना नाम की वेश भागवत की कथाएं भागवत में सबके नाम आते हैं इन भक्तों के अजामिल की भी कथा आती है गजराज की भी कथा आती है ये सब तो ये हुए भय मुकुट हरिनाम प्रभाव ये सब भी ऐसे ही नहीं कि इन संकटों से छूट गए हूँ अपने अपने या इनके पाप ही क्षीण हो गए ये पाप क्षीण तो ही हो गए और ये शुद्ध हो गए पवित्र हो गए ज्ञान निधान हो गए मुक्त भी हो गए कोई ऐसा तो है नहीं पापी बने रहे और मुक्त तो हो गए अरे भाई पाप तो क्षीण वही होंगे तब तो मुक्त हुए होंगे ज्ञानमान तो हुए ही होंगे तब तो मुक्त हुए होंगे ये सब व्यक्ति में ये सब कैसे आ गया तो कोई एक गणिका को देख करके नाक में सिखोड़े कि अरे देखो ये तो गणिका है इसको क्या होगा इसका सत्संग क्या अच्छा लाभ होगा ये तो बिल्कुल बेकार आदमी इस प्रकार से ऐसे करके उसको बोले तो ये ठीक नहीं है इनके ये सत्य शब्द हैं भविष्य में इनमें से बहुत से इस प्रकार के ऐसा तो ही कहा जाता जितनी है जितनी गणिकाएं सब कर गई ऐसे नहीं हुआ लेकिन जिन गणिकाओं में से जिसने की भगवान का नाम लिया सत्संग प्राप्त हुआ वो लोगों को उन्नत तो परिवर्तन ही आया ही आयातमी के नारे प्रभावत हो गया होगा इसलिए संसार में बहुत से निकृष्ट व्यक्ति है लेकिन निकृष व्यक्ति में से कुछ सत्संग में आवा तो कभी कभी देखते हैं कि सत्संग में ऐसे लोग भी पहुंच जाते हैं जहां कथा होती है सत्संग होती है वहां भी पहुंच जाते हैं जहां समाज में बहुत ही निंदनीय लगती है उनको लोग देखे अरे साहब देखो ये तो सर सोचू खाए बिलारी हज को चली अब ये लोग इसे तो सारी जिंदगी तो भ्रष्टाचार दुराचार अंतर्गत रहे अब चले कथा सुनने के लिए ये तो ऐसे लोग बाद नि करते हैं लेकिन वो ठीक नहीं है वे लोग इसके माने है तो उनको अपने आप अपने मन में कहीं न कहीं गिलाने लगी कि हमने अब तक जो अपराध कार्य किए हैं वो ठीक नहीं किए हैं अब हमारा उद्धार कैसे होगा इसलिए भगवान का नाम जपो भगवान की कथा सुनोकार तो इस प्रकार करो तभी हमारा उद्धार होगा ऐसे समझ करके वो सत्संग में जाते हैं और उनमें से कुछ न कुछ प्रभाव उनके ऊपर जरूर पड़ता है परिवर्तन उनके अंदर आंतरिक परिवर्तन भी आता है भगवान के नाम का यदि प्रभाव है तो परिवर्तन पड़ेगा पढ़े पड़ेगा उनकी विदुष्ट प्रवृत्तियाँ दूर होती है उनमें साधु स्वभाव का बनता है उदार बनते हैं दानी भी बनते हैं ज्ञानी भी बनते हैं उनमें भक्त भी बनते हैं, हैं। उन्हीं में से निकलते हैं उसी में से अब कोई अपने जीवन में कितना विकास कर पाता है हो सकता है कि ऐसे भ्रष्ट पुरुष जो है वो हो भक्ति के मार्ग में ज्ञान के भगवान नाम की जपने मार में तो कोई एक सीढ़ी आगे निकल जाए कोई दो सीढ़ी आगे निकल जाए कोई, कोई तीन सीढ़ी आगे निकल जाए इस प्रकार का हो यह नहीं कह सकता कि सब के शब्दीढ़ियां पार कर जाएंगे ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बीच तक पहुंच अगले जन्म में फिर उनका विकास हो ऐसी स्थितियां हो सकती हैं लेकिन ये कह दो चाहे जितना नाम जपो और चाहे जितना सत्संग करो तुम्हारा कुछ हो ही नहीं सकता ये शास्त्र वरुद्ध बात है तुम्हें कुछ लाभ हो ही नहीं सकता कभी तुम्हारे कोई आशा की ही नहीं जा सकती ऐसा बोलना शास्त्र की वरुद्ध होगा जरूर कुछ न कुछ करोड़ चाहे तिल भर हो चाहे ताड़भर हो इसलिए ये कहते हैं की जब अजामिल गज गणता अजामिल है अजामिल की कथा तक सुना चुके उसने अपने पुत्र का नाम नारायण लख लिया पर धीरे धीरे करके उसमें कैसे परिवर्तन आया उसने फिर तपस्या की अंततः उसने भी भगवान की भक्ति भग प्राप्त की, की ज्ञान प्राप्त की मुक्ति भी हो गया ऐसे गज की कथा भी आती है गजराज जो वो उसकी भी कथा आती है कहते क्षीर सागर में एक द्वीप है इस द्वीप में एक पर्वत के ऊपर एक बड़ा सुंदर तालाब उस तालाब में वहाँ बन में रहने वाले हाथी और उसका पूरा परिवार था वे सब के सब के सबके सब्ज पानी पीने के लिए एक तालाब में उसमें प्रवेश किए जब गजराज बड़ा शक्तिशाली गजराज था बड़ी ताकत उसकी थी बन का हाथी एकदम से बड़ा शक्तिशाली वो जब पानी में जब प्रवेश किया उसमें तो उसमें पानी में वो लगा वहां कमल के फूल इत्यादि थे और था पानी में खूब अच्छा लगा उसे स्नान करते हुए जब उसमें पीड़ा कर रहा तब कर आकर के मगर ने उसका पैर पकड़ लिया मगर भी बड़ा शक्तिशाली तालाब के भीतर का पश्रुआ था तो उसने उसके उसका पैर पकड़ लिया मुंह में डाल लिया और खींचने लगा तो हाथी बड़ी पूरी ताकत लगाई अपनी को उसमें से अपने आप निकाल ले पानी के बाहर लेकिन वो नहीं पाया दोनों में खींचातानी होती रही वो अपनी तरफ खींचता रहा ये अपनी तरफ खींचता रहा लेकिन ये जो है वो हो लेकिन अभी जब देखा कि उसके साथ में और बहुत से हाथी थे उसके साथी थे थी उन लोगों ने भी देखा कि गजरा तो उसको तो मगर घसी के लिए जा रहा है तो अन्य सबन उनकी पीछे की टांगे से लपेट लपेट करके उसको सहारा दे करके हेल्थ की उसको खींचने सब लोग मिलकर उसको खींच ले हाथी को बचाने पानी में तो निकालना है लेकिन फिर भी नहीं निकाल पाए तो उसमें बात आती फिर कथा का, का प्रयोजन ये होता है कि जब तक उस हाथी ने अपने बल का प्रयोग किया और जब तक उसने अपना अभिमान रखा तब तक भगवान ने उसका इशारा नहीं किया भगवान उसके पर नहीं आए, लेकिन जब वो हार गया कि हमसे नहीं मनता जितनी ताकत हम लगा के देख ली अब हम अपने आप हम जो है इससे जीत नहीं सकते हे hey भगवान अब हम आपकी ही शरण है तो उसके बाद में फिर वो भगवान तुरंत दौड़े और अब ये सब तो बहुत से इस प्रकार के पद है जिसमें की गजराज की कथा गाई गई है कि भगवान नंदे पर दौड़े या भगवान गंग को छोड़ करके दौड़े और आकर के उसको जो है उन्होंने चक्र से ग्रह का गर्बन काट और गज को बचा लिया तो इस प्रकार से ये जो कथा आती इसमें जो है ये एक तो ये ग्रह क्या है गज क्या है अब कहते हैं कि देखो हमारा मन हमारी बुद्धि अंताकरण ये मन जो है हाथी की तरह से बड़ा शक्तिशाली लेकिन इसको जो है मोहरूपी जो है वो हो मगर इसको घटी के लिए जा रहा है और कहा गसीडी ले जा रहा है संसार सागर में अब देखो बस अथा का रूप बन गया है एक हाथी एक मगर और एक सागर तो संसार सागर हो गया मन हो गया हाथी और मगर हो गया जो मोह वो मोह किस प्रकार है हमारे मन को संसार में कैसे ले जाता है और व्यक्ति संसार से अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश करता है उस जान में पड़ा हुआ फसा हुआ निकले और मोह से संघर्ष भी करता है व्यक्ति की हम अपने मोह से किसी कैस प्रकार छुटकारा पाने लेकिन मोह भी साधारण बात नहीं है वो मन को छोड़ता नहीं है वो घसी रहता है मन अपनी केवल अपने आप अपनी ताकत से अपने अहंकार की ताकत से मोह से छुटकारा प्राप्त करना चाहे तो नहीं हो सकता शास्त्रीय कहते हैं इस मन को परमात्मा का सहारा लेना पड़ता है मामा शक्ति ये भगवान कहते हैं जो मेरा आश्रय लेकर के यत्न करते हैं तो फिर कुछ मन की शक्ति हो गई और कुछ भगवान की शक्ति हो गई फिर मोह से छुटकारा हो जाता है और परमात्मा एक ऐसा तत्व है जो मोह का विरोधी है मोह के जो लक्षण है परमात्मा उसे विपरीत है जैसे अंधकार से विपरीत लक्षण वाला सूर्य है इसी प्रकार से इससे जो ये है मोह का कि जो मोह के जो लक्षण है उसके दृय लक्षण वाला परमात्मा है परमात्मा का सहारा लिया तो बस वो मोह निवृत्त हो जाता है गीता में भगवान कहते हैं कि मम माया कैसी है दुष्क्रा ये माया बड़ी दुष्कर है मामा प्रत्येत जो लोग मेरे शरण में आते हैं ये माम प्रत्यंते जो मेरी शरण में आते हैं बस वो माया में ताम वही माया से पार हो पाते हैं वही मोह से छुटकारा पा सकते हैं तो ये इस प्रकार से यहाँ पर ये भी दिखा दिया <coughs> कि देखो गजराज की कथा में से कि व्यक्ति जब वो हो चाहे जितना संसार सागर में डूबा हुआ चाहे जितना वो विश्व में लिप्त हो लेकिन भगवान का सहारा लेगा तो उनसे भी उसका छुटकारा हो जाएगा और तो परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा भक्ति प्राप्त गनिका का भी कथा गनका की बहुत बड़ी कथा नहीं संक्षेप इतनी बात है एक गणिता थी वो तो किसी प्रकार से अपने कोई ऐसी परिस्थितियां बनी जिनके कारण से वो अब हो गई अब होने के बाद में अबेश पश्चाता उठाई लेकिन जीव को उपार्जन का कोई साधनिक साधन पास नहीं था दर्दी थी विषया बन गई थी उसको एक बार कहीं तोता बेचने वाला बाजार में निकल रहा था तो उसने कहा ये तोता एक हंडी खरीद ले उसने तोते, तोता एक तो खरीद लिया एक दिया उसने तोते को ताला उस तोते को तो फिर वो राम राम पढ़ाती थी राम राम राम राम बोलो राम राम बोलो अब उसके पास बैठ करके घंटों घंटोंगा राम राम तो दो, दो अरे जब लाखों बार कहोगे तब तोता मुश्किल में जा करके आंखें मटकारता हुआ मुश्किल में बोलेगा एक बार ऐसा पक्ष तो उसको जो है इस प्रकार से करते करते श्या ने उसको राम राम जब कहलवा लिया बोलने लगा वो राम राम तब उसका प्रभाव राम नाम का ये हुआ कि एक समय आया जबकि वो बेसिया और तोता दोनों एक साथ मर गए और यमराज आए यमराज के दूत आए अबिया के करने के कारण से तो यमराज के दूत आए लेकिन नाम जब करने के कारण से फिर भगवान के पार्षद आये जो की कथा सुना रहे थे उसी प्रकार से दोनों में फिर संघर्ष हुआ और फिर भगवान के पार्षदों ने इनके यमराज के दूतों को भरा दिया और फिर इनके गणिका को और तोते को ये दोनों को भगवान के पास ले गए तोता भी मुक्त हो गया और दिशा भी मुक्त हो गए अब देखने वाले जिनकी की छिछली दृष्टि ऊपरी दृष्टि वो बार बार उनकी बात याद आ जाती है ना वो जो अखंडानंद जी की एक शिष्या थी हथरस की वो बोला करती दिखा करती थी कि कोई कुछ कहे कैसा है वैसा तो वो कहते अरे भाई तुमको दिखाई कितना देता अगर किसी को देशा दिशा दिखाई देती है तो कहते हैं अरे भाई तुमको दिखाई कितना देता है। अगर कोई व्यक्ति दुर्गुणी दिखाई देता है तो दुर्गुण दिखाई देता है अरे भाई तो तुमको दिखाई कितना देता है चाहे इतना बड़ा दुर्गुणी व्यक्ति हो चाहे इतना पापी हो चाहे इतना अधन हो आखिरकार उसके शरीर में जीव तो है ही है उसके शरीर में आत्मा परमात्मा तो है ही है ऐसा नहीं कर सकते उसके शरीर में ऐसा अधन है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है इस व्यक्ति को छोड़ तो, तो परमात्मा ही में बाधा पड़ जाए सर्व्या परमात्मा ही में कलंक लग जाए दो जा सर्वज्ञी नहीं है उसको सर्वव्यापी होने के लिए चाहे देशा हो कहीं किसी को हो उसके हृदय में भी जाप होना पड़ेगा रहनी पड़ेगा वो तो है ही है। तो, तो हर व्यक्ति में है ही है ऊपर से चाहे इतना गड़बड़ हो इसलिए उसका अध्यात्म का काम यही है कि अपने अंदर छिपी ये शक्तियां हैं उनको उसे जागृत करना है नाम के बल से ये शक्तियां जागृत हो सकती है इसलिए <coughs> कहते हैं भय मुखरिनाम प्रभाव कहते है कहा नाम बढ़ायी राम नाम लगाई अब तुलसीदास जी तो कहते हैं अब, अब तुलसीदास लगने लगा कि भगवान की भी इनके नाम की महिमा जितनी हो सकती थी तो हमने सबकी सुना दी लेकिन अभी ऐसा नहीं खत्म हो जाए अभी कई दोहो तक तो चलने वाली और कथाई नाम की महिमा ही कोई ऐसा नहीं की समापन पा गयी अभी और चलेगी लेकिन फिर भी तुलसी राशि कहते हैं कि देखो ये भगवान राम की एक तो भगवान राम और दूसरा उनका नाम तो अगर राम स्वयं अपने ही नाम की महिमा सुनाने लगे तो राम स्वयं हार जाएंगे इसलिए नाम की महिमा इतनी ज्यादा है तो वहां भी तुलना कर दी इस प्रकार से अब कहते हैं अपना अनुभव बताते है की देखो ये राम नाम वैसे ही वास्तव में कल्याणकारी है इस पर विश्वास करना चाहिए कि राम नाम को कल्पतरो नाम राम को कल्पतर राम का जो नाम है वो नाम जो है वो कल्पतर के समान है कली कल्याण निवास कलियुग में भी यही कल्याण का निवास है <coughs> ये राम नाम नहीं में मैंने कलयुग में कहीं कल्याण नहीं किसी व्यक्ति का सब जगह उपद्रव है सब जगह शांति है नाना प्रकार के दुख क्लेश आदि समस्या है सब है। हर जगह व्यक्ति परेशान है कोई ना कोई समस्या लिए हलाकान है लेकिन अगर कहीं विश्राम शांति है तो नाम जप करने वाली को जो नाम जप रहा है तो मानो कि इस भयंकर कलकाल की ज्वाला चारों तरफ जल रही है उसके बीच में वो एक दीवार बना करके घेरा घेर करके उसके बीच में भी शांति से बैठा हुआ उसके ऊपर कलकाल का प्रभाव होने वाला नहीं और यह कल्पतरु के समान है कल्पतरु के माने है जो चाहो प्राप्त करो कल्प के नीचे बैठ करके जो कामना करो तो सब प्राप्त होने वाला ऐसे भगवान का नाम जपने से लौकिक लाभ अलौकिक लाभ सब होने वाले हैं अगर कोई व्यक्ति सकाम भाव से भगवान का नाम जपे तो उसकी लौकिक कामनाएं भी पूरी हो सकती है अगर वो व्यक्ति जो हो निष्काम भाव से भगवान का नाम जप करे तो उसका चित्त शुद्ध हो सकता है निष्कामता आ सकती है शतुम की वृद्धि हो सकती है नाम जपने से ही भगवान का ज्ञान भी हो सकता है भगवान की भक्ति भी प्राप्त हो सकती है ये सब प्राप्त हो सकता है इसलिए कल्पतर सही है भगवान राम का नाम इस प्रकार से अब तुलसीदास ही अपना अनुभव देते हैं जो सुमृत भयो भांगते तुलसी तुलसीदास उसी नाम का जप करने से तुलसीदास जब वो हो तुलसीदास कैसे बन गया क्या तुलसीदास तो पहले बिल्कुल भांग था भांग बन गया तुलसी भांग के मान क्या है जैसे तुलसी का पौधा तैसे एक भांग का पौधा भांग के पौधे तुलसी के पौधे में क्या अंतर है जमीन आसमान का अंतर है तो सीधासी कहते हम भांग के पौधे की तरह पहले थे अब हम तुलसी के पौधे की था। तरह हो गए ये अंतर हो गया अब ये भांग का पौधा तो भांगे का पौधा बना रहेगा तो भांग का पौधा भांग का पौधा बना रहेगा लेकिन भांग जैसे तुलसीदास तो तुलसीदास से हट करके तुलसीदास हो गए भांग के नहीं रह गए ये तो अपना अनुभव बताते हैं भांग के माने क्या खराबी भांग में भांग में सब खराबियां ही खराबियां खाने वाले सुनेंगे तो भले ही चाहे रुष्ट हो लेकिन लेकिन कहते हैं अपने कि भांग के पौधे में सब दोष ही दोष हैं मादक पदार्थ तो है ही है और जो मादक पदार्थों के जो दोष होते हैं सब भांग में है, है और फिर ये बुद्धि का नाश करने वाला है ये कुसंग में ले जाने वाला है व्यक्ति को दरिद्री बनाने वाला है इसमें एक एक एक उसके व्यवहार में वचन में ये सबके सबके दोष उत्पन्न करने वाला है अन्य लोगों से जब व्यवहार करेगा तो इसका व्यवहार मृदम नहीं रह सकता कटु हो जाएगा ये सबके सब उसमें भांग के अनेक दोष ये शास्त्रों में गिनाये गए हैं जहाँ धान की चर्चा आई है वहां पर दस पंद्रह दोष बता दिए गए है कि देखो ये सब दोष भांग के हैं लेकिन तुलसी में तुलसी में कोई दोष नहीं है सब गुण ही गुण है तुलसी हर बीमारी की दवा है तुलसी जो वो सब जिस प्रकार के भी चाहो उस प्रकार को सेवन करो सब लाभ ही करने वाले बुद्धि को भी बढ़ाने वाली सत्संग को बढ़ाने वाली भक्ति को भी देने वाली व्यक्ति का आंतरिक उल्लास प्रकट करने वाली जितने रोगों रोगों को भी दूर करने वाली सब प्रकार के गुण तुलसी में है तुलसी को अगर कोई नदी खाए उस प्रकार का प्रयोग न करे केवल जल ही उसको चढ़ावे तो तुलसी के पास जाएगा पौधे के पास जाए और जल चढ़ावे तो इतने मात्र से ही तुलसी की कृपा उसको प्राप्त होती है कुछ न कुछ तुलसी का वायु कुछ उसकी जो है वो ऑक्सीजन जो छोड़ती है तुलसी वो विशेष प्रकार की उसकी गंध एक विशेष प्रकार की वो भी नाटिका में जाकर के बच्ची के शारीरिक मानसिक बौद्धिक परिवर्तन लाती है अब ये बात कोई बहुत सूक्ष्मता से देखे समझने की कोशिश करे तब ये पता लगे कि तुलसी व्यक्ति का कल्याण करने वाली सब प्रकार को तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हम कहा भंग का पौधा था हम तुलसीदास बन गए तुलसी हो गए तो इसके माने ये है कि ये कोई व्यक्ति फिर यही बात ध्यान रखने की है कि बहुत बार लोग बार अपने आप को समझते हैं कि हम तो बहुत में हमारा क्या हम तो ऐसे ही रहेंगे हमारा क्या उधार हो सकता है हम कैसे महान हो सकते तो उनको अपनी इस प्रकार की निराशा की भावना छोड़ देनी चाहिए भगवान का नाम जपे और आशा रखें कि उनमें परिवर्तन आएगा तो उनमें आता है ऐसे विश्वास रखने वाले व्यक्तियों को नाम जप के ऊपर से कितना अंतर आ जाता है तुलसीदास जी को तुलसीदास जी अपने जो है की बात बोलते हैं तो कोई तो ऐसा नहीं तुलसीदास जी धान के पौधे थे ही पहले और फिर बाद में तुलसी के पौधे बन गए ऐसे नहीं भान का उदाहरण देते हैं तुलसीदास जी का प्रारंभिक जब जीवन देखो जब ये पैदा हुए तो कौन से पता नहीं मूल नक्षत्र थे जिनमें ये पैदा हुए तो पिता ने कहा कि उनको फेंको गई बाहर ये तो दंश का नाश कर देंगे हम सब लोग मारे जाएंगे माँ को कुछ प्रेम था अपने पुत्र के ऊपर तो उसके पति के कहने के कारण से उसको तुलसीदास जी को फेंकना तो पड़ा तो लेकिन ऐसे नहीं फेंका की उमर जाता एक उसकी दासी थी उसको नाम को उसको उसको दे दिया कह ले को और तो हाँ पर लाना नहीं तो ले गई उसने उसको पाल लिया दास के पास क्या रखा हुआ न पढ़ी लिखी न कुछ न कुछ उसने दे दिया था ले तक तक तो लेकर उसने पाल लिया उसको थोड़ा बड़ा हो गया तुलसीदास बड़ा हो गया तुलसीदास न घर की संपत्ति न पैसा न ढेला न कहीं ना न बात न कहीं न कोई कुछ तुलसीदास तो जैसा निराश्रित कोई व्यक्ति दुनिया में भला कौन हो सकता है तुलसीदास ने सब स्वयं था अपने जो कवितावली है उसमें कवि में इस प्रकार से आता है तोलसीदास ने वहां भी वर्णन किया कैसी कि दशा थी ये तुलसीदास जी कहते हैं कि हम भीख मांग करके खाते थे तो पेट भी नहीं भरता था कपड़े की तो बात ही कहा कितनी भी भीख नहीं मिलती थे पेट भर जाए ऐसा तुलसीदास मूल नक्षत्र में पैदा होने वाला माता पिता ने जिसको किस प्रकार का परितग कर दिया उस तुलसीदास के जीवन में इतना परिवर्तन आ कि ऐसा महाकवि हो जाए कि उसके बाद में फिर जो है युवक तक लोग बाग उसकी जो है जयकार बोले और उसका प्रातः स्मरणी बन जाए और उसकी इतनी बढ़िया सुंदर कथा वो सब लोग सुनावे और सुने और जिस कथा का पार न पाने और जिसके अर्थ को तात्पर्य को समझने में बड़े बड़े बुद्धिमान और एच डी डी जो है हार जाए ऐसी महानता को प्राप्त हो जाएगा वो तुलसीदास जी कैसे आशा की जा सकती थी कौन समझ सकता है कि क्योंकि परिवर्तन जीवन में आ सकता तो तुलसीदास जी कहते हैं क्या हमारी स्थिति को देख के किसी को प्रेरणा नहीं मिलती है कि कुछ परिवर्तन हो सकता है और तुलसीदास जी कहते हैं हमें कैसे परिवर्तन कोई हम छिपाक नहीं रखते कोई हमारा प्राइवेट सीक्रेट नहीं है हम अपने आप बता देते हैं कि भगवान का नाम जपने से हुआ इस प्रकार को आप विचार तो करके देख लो इस प्रकार नान्याघुदयस्मदी सक्यं दधा च भाननिला भक्ति प्रयच रघुपूर निर्भराम काोषरहित क्रीराम जय राम जय जय राम जय